संवेदना के पंख ब्लॉग की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है रश्मि प्रभा की कविता द्रौपदी कुंती कुंती वाकई तुम माँ कहलाने योग्य नहीं थी अरे जब तुमने समाज के नाम पर अपने मान के लिए कर्ण, कर्ण को प्रवाहित कर दिया पुत्रों की, की बिना सुने मुझे, मुझे विभाजित कर दिया तो तुम, तुम, तुम क्या मेरी रक्षा करती।, रक्षा करती मंत्रों का प्रयोग करने वाली तुम तुम्हें क्या फर्क पड़ता था अगर तुम्हारे पुत्र मुझे हार गए और दुशासन मुझे घसीट लाया दंभ की गर्जना, गर्जना करता कौरव वंश और दूसरी, दूसरी तरफ स्थिर धर्मराज के आगे, आगे। स्थिर अर्जुन, अर्जुन भीम, भीम नकुल सहदेव, सहदेव। भीष्म प्रतिज्ञा करने वाले, वाले पितामह परम ज्ञानी विदुर धृतराज की चर्चा तो व्यर्थ ही है वह तो संपूर्ण अंधा था पर जिनके पास आँखें थी उन्होंने भी क्या किया पलायन सिर्फ पलायन आज तक मेरी समझ में नहीं आया कि सब सबके सब असमर्थ कैसे थे क्या मेरी इज्जत से अधिक वचन और प्रतिज्ञा का अर्थ था मैं मानती हूँ मैं मानती हूँ कि मैंने दुर्योधन से गलत मजाक किया अमर्यादित कदम थे, थे मेरे पर उसकी ये सजा आह मैं, मैं यह प्रलाप, प्रलाप तुम्हारे, तुम्हारे, तुम्हारे समक्ष कर ही क्यों तो रही कुंती तुम्हारा, तुम्हारा स्वार्थ तो बहुत प्रबल था अन्यथा तुम कर्ण की बजाय अपने पांच पुत्रों को कर्ण का परिचय देती रोक लेती युद्ध से तुम ही बताओ कहा किस ओर सत्य खड़ा था यदि कर्ण को उसका अधिकार नहीं मिला तो दुर्योधन को भी उसका अधिकार नहीं मिला कर्ण ने तुम्हारी भूल का परिणाम पाया तो दुर्योधन ने अंधे पिता के पुत्र होने का परिणाम पाया कुंती इसमें मैं कहा थी मुझे, मुझे जीती जाती कुल, कुल वधु ऐसी एक, एक वस्तु कैसे बना, बना दिया तुम्हारे पराक्रमी पुत्रों ने।, तो ने निरुत्तर खड़ी हो निरुत्तर खड़ी हो।, हो निरुत्तर ही खड़ी रहना, रहना तुम अहिल्या नहीं, नहीं जिसके लिए कोई राम आएंगे और उद्धार होगा और मैं मैं द्रौपदी तीनों लोग दसो दिशाओं को साक्षी मानकर कहती हूं कि भले ही भले ही महाभारत खत्म हो गया हो और का नाश हो गया हो लेकिन लेकिन मैंने तुम्हें तुम्हारे पुत्रों को माफ नहीं किया है ना ही करूंगी जब भी कोई चीर हरण होगा कुंती ये द्रौपदी तुमसे सवाल करेगी द्रौपदी मैं समझती हूँ तुम्हारा दर्द पर आवेश में कहे गए कुछ इल्जाम सही नहीं मेरी मेरा मेरा डर मेरा अपराध हुआ पर तुम ही कहो मैं क्या करती माता से होना मेरी नियति थी उस उम्र का भय मुझे कर गया राज कन्या थी ना, पिता की लाज रखते हुए पांडु पत्नी हुई दुर्भाग्य कहो या होने की सजा मुझे मंत्र प्रयोग से ही मातृत्व मिला फिर वैधव्य मैं सहज थी ही नहीं द्रौपदी पुत्रों की हर्ष, हर्ष पुकार पर, पर मैंने तुम्हें, तुम्हें सौंप दिया।, दिया लेकिन लेकिन, लेकिन, लेकिन मेरी, मेरी आज्ञा अकाट्य नहीं थी मेरे पुत्र मना कर सकते थे, थे। पर उन्होंने स्वीकार किया द्रौपदी ये उनकी लालसा थी ये उनकी अपनी लालसा थी ठीक जैसे दुड़ा उनका लोभ था भला, भला कोई पत्नी को दांव पर लगाता, लगाता है, है। मैं स्वयं भी हतप्रभ थी। जिस, जिस सभा में घर के सारे बुजुर्ग चुप थे उस, उस सभा में मैं क्या कहती? तुम्हारी तरह, तरह मैं भी कृष्ण को ही पुकार रही थी मेरी तो हार हर तरह से निश्चित थी एक तरफ कर्ण था दूसरी तरफ तथा कथित मेरे पांडव पुत्र अंधेरे में मैंने कर्ण को मनाना चाहा युद्ध को रोकना चाहा लेकिन मान अपमान के कुरुक्षेत्र में मैं कुंती कुछ नहीं थी फिर भी मैं कारण हूँ तुम मुझे क्षमा मत करो पर मानो मानो, मानो मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया अभी आप सुन रहे थे रश्मि प्रभा की कविता द्रौपदी कुंती वाचक स्वर भारती परिमल